न भगवान शंकर द्वारा प्रणीत उपदेश सहस्त्री मतलब तो एक शिष्य को श्रुति वाक्य के आधार पर जो है आत्मा ज्ञान कैसा हो सकता है उनकी क्या क्या शंका है उन शंकाओं को कैसे मतलब एक बात कथा के माध्यम से जैसे गीता हम लोग देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा है अर्जुन के प्रति अर्जुन बीच बीच में कुछ पूछते हैं, और फिर तो भगवान उसको उत्तर देते हैं। इस ग्रंथ में भी ऐसा ही है कि तत्व निर्णायक जो कथा होते हैं उसको बात कथा बोलते हैं और जहाँ पे जीतने की इच्छा होती है वहां पेत जल्प कथा होते हैं जल्प बोलते हैं उसको और अपर अन्न पक्ष को प्रतिपक्ष को पराजित करना ही हमारा अभिप्राय है हमारी अपने पक्ष का स्थापन पर पक्ष की खंडन ही हो जाता है जल्प कथा में और वितरण कथा में है बस दूसरे की खंडन करो अपना कुछ नहीं है अपना सिद्धांत बाद यहाँ पे बात कथा तत्व निर्णायक कथा शिष्य कुछ पूछते हैं तो उस समय गुरु जो उत्तर देते हैं उसको यहाँ पे उस रूप में यहाँ पे प्रतिभान किया है जो तो हमारे मन में जो भी कुछ शंका है उसको सामने रख करके खंड हो गया था कि ब्रह्मचार्य के आधार पर लिए सं और इसीलिए मेरे लिए एक संसारिक कर्तव्य करना जरूरी है इस प्रकार भावना ही हमारे आत्मज्ञान में प्रतिबंधक बनती है तो पूछा गुरुजी के पास आए तो तु पूछा तुम कौन हो तो तब कुछ कौन हो तब बोलते हैं चेतन तत्व ये जानते हो तुम्हारे अस्तित्व को भी तुम समझते हो परंतु तुम व्यापक हो तुम असंग हो ये तुम्हें समझ में नहीं आता शास्त्र के आधार पर कुछ समझाते हैं तो आगे दूसरा खंड है तो जो आत्मबोध प्रकरण यहाँ पे किस प्रकार आत्मा का बोध हो जाता है लेकिन छोटे छोटे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से समझाएंगे इसको बीच हमारा ये जो आराम से बैठे हुए अपने में क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ट गुरु जी के पास जाके कोई ब्रह्मचारी पूछते है की जन्म मृत्यु के द्वारा लक्षित होता है संसार इस संसार से मुक्त हो में कैसे हो सकता हूँ कथम संसारा मुख शिष्ट में कैसे मुक्त हो जाएंगे? शरीर इंद्र विषय वेदनामान जागरित दुख अनुभव शरीर इंद्र विषय के साथ जुड़ा हुआ इसका सुख दुख को भोगते हुए मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ सपने भी वैसे सुख दुख का अनुभव होता है थोड़ा तो थोड़ा सुषुप्ति थो थो काल में थोड़ा विश्रम थो होता है फिर यही सुख दुख अनुभव होता है यही मेरा स्वभाव है अतः तो मैं इससे भिन्न हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव होता ना नि, खुशबू अंदर से आ रहा है और उसी को ढूंढने के लिए हम जो है उसको प्राप्त करने के लिए एक की तरह हम बाहर दौड़ते रहते हैं। तो है हमारी अंदर की बात इसलिए हमारा ये जो है जन्म जन्मारा वैदिक स्वरूप है कि अथवा किसी निमित्त को लेकर के आया हुआ है स्वभाव है यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है तब तक उससे कभी मुक्त तो हो ही नहीं पाऊंगा और यदि किसी निमित्त से आया हुआ है तो निमित्त क्या है और निमित्त की परिवार कैसे हो इस प्रकार से शिष्य पूछे जाने पर इतना मतलब देखिए अधिकारी अधिकारिक को देखिए इतना के जानना अथा तो, तो ब्रह्म जिज्ञासा जिस समय हमारे अंदर विवेक पूर्वक वैराग्य होता है तब जा करके आत्म जिज्ञासा होता है अरे कर्म का फल तो सारा अनिश् तो दिखाई पड़ता है तो ये हम आनंद कहां से आएगा तो तो तब जो भी फल होगा तो ही होगा तो ही पे उसको लेकर पूछा तम गुरु स्वभाव सुनो ये तुम्हारा तो स्वभाव नहीं है किंतु नैमित्तिक है किसी निमित्त से लेकर जो आया हुआ है उसको बोलते हैं नैमित्तिक निमित्त का त्वित हुआ है करके। मतलब कि ये मैं तुम्हारी तो तुम शुद्ध परंतु अज्ञान अज्ञान से अज्ञान मतलब क्या हो गया अपने स्वरूप की पारम तथार्थ ज्ञान तो नहीं रहना बस इसी के कारण ये प्रतिति मात्र होती है अच्छा शिष्य वाचक इसका ऐसा बोलने पर शिष्य बोलते हैं किम निवित तो, किम वाष्य इसका निमित्त क्या मैं क्यों अपने जन्म वाला ऐसा स्वाभाविक तो होगा तो कभी तो हटने वाला नहीं है स्वाभाविक होगा तो हटने वाला नहीं है तीसरे बोलते हैं कि वह मोम स्वभाव क्या है मेरा स्वभाव अथवा किसी निमित्त से होता है जिसमें निमित्त निवर्तित नैमित्व भाव इस जिस निमित्त को हटा देने पर निमित्त को हटा देने पर उसके कारण से जो दिखाई दे रहा है वो भी हट जाता है निमित्त तो हटने पर रोग निमित्त निवृत्त इव रोगी स्वभाव प्रबंधेगा जिस प्रकार रोग के निमित्त था उसके निमित्त से कोई हमारे बाहर से कोई मतलब क्या कोई इंफेक्शन आ गया अथवा तो कुछ खराब हो गया हो जाता। से सर्दी जोखम हो गया तो डॉक्टर ऐसा कुछ दवाई देंगे जिससे वो निमित्त हट जाए तो निमित्त हट जाना से स्वाभाविक रूप से फिर स्वस्थता आ जाती है स्वाभाविक रूप में रहना कभी हम स्वस्थता बोलते हैं तो इसी के यहाँ पर बोलते हैं यदि निमित्त से है तो हटने की संभावना तो निश्चित है यदि तब तो हटना मुश्किल है गुरु रूप आज गुरु बोल रहे हाँ विद्या अपने स्वरूप के अज्ञान ही सुख तो दुख के मोह के कारण है और जिस, जिस, जिसके अज्ञान के कारण हमें सुख दुख हो रहे उसी के ज्ञान से ही वो सुख दुख मिटेगा अनुध किसी के ज्ञान से नहीं किसी के, के ज्ञान से, तो से ही वो मृत्यु छूटे हमें कोई विषय का ज्ञान नहीं है चाहे फिजिक्स हो गया तो तत्न ही तत्संबंधित अज्ञान को मिटाता हमारे व्यवहारिक जगत में हमको दिखाई देते हैं अब ये हो गया कि नैमित्तिक नैमित्तिक है है बंधन हमारा और बंधन का निमित्त क्या है कि जो है हम अपनी की अज्ञान तो इस के ज्ञान से ही ये बंधन मिक्स सकता है इसलिए बोलते हैं अविद्या विद्या तस्विवृतिका अविद्याम निवृत्तायाम तिमित्त अभाव अवृत अविद्यामित्त हो जाने पर जो जन्म मृत्यु के चक्र के लिए से, से, तो चलता है जन्म मृत्यु चक्र को निवर्तन हो जाएगा कैसे अपने स्वरूप की अज्ञान यदि हमारे मिट जाता है अपनी कैसे मिटेगा तो अपने स्वरूप के ज्ञान सेवप्न जाग्रह जा जागृत दुखम स्वप्न जागृत दुखम स्वप्न काल में जागृत हूँ जब इसमें वेरा ने बोला था की वृद्ध हो गया शरीर चिन्ह हो गया कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है फिर भी जो आशा नहीं जाता क्योंकि मैं यही हूँ उनसे और मिलेगा मैं पूर्ण चिंता नहीं आती हमारी बंधन के लिए थे। तो शिष्य कर लिए थे शिष्य पूछते हैं शिष्य अविद्या किम का शिष्य पूछते हैं ये अविद्या क्या वस्तु है का सा अविद्या किम विषय ये अविद्या का विषय क्या है अविद्या का विषय क्या है अविद्या किसको ढकता है किसको परेशान करता है विद्यम चका विद्या क्या है जया स्वभाव प्रपद्यम जिससे कि मैं अपने स्वस्थता को प्राप्त कर दू स्वभाव को प्राप्त कर जू स्वरूप को प्राप्त कर जाऊ आशा अविद्या अविद्या क्या पूछा तो ठीक है निमित्त है हमारे दुख का हमारे जन्म मृत्यु जरा वैधि भूख प्यास दुख का सारा निमित्त अविद्या ठीक है तो ये अविद्या क्या वस्तु है और अविद्या किस को विषय करता है तो को को को है है विद्या क्या क्या वस्तु वस्तु प्राप्त प्राप्त अपने कर सकता जिस के बल से।, से तो, तो, तो, तो उत्तर देते हैं उत्तर देते है। देखो संसार में वेदांतिक एक ही वस्तु है वह शुद्ध असंग व्यापक आत्मा गुरुआतर तम परमात्मा नीन संसारी भी। भी नहीं है संसर मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है ये शरीर की स्वभाव फिर भी हम अपने उस शरीर के धर्म को अपना मान संसारी अहम अश्मी इति विपरीतम प्रति पद्धति जो होता है विपरीत मान लिया तुमने इसलिए तुम हो, हो। तुम तुम को कर्ता भोक्ता मानते हो मैं ब्राह्मण हूं मैं मनुष्य हूं मैं ब्राह्मण हूं मैं धार्मिक हूँ और मेरे एक शास्त्र ने मेरे लिए कर्म को विधान किया इसलिए मेरे को कर्म करना चाहिए इस प्रकार की भावना हमारे अंदर आता है जो तो तो तुम करता हो फिर अपने को कर्तित्व तो की मान्यता इसलिए तुम्हें दुख के कारण है तुम अभोक्ता हो अभोक्ता होते भी मैं हो विद्या मरने वाला नहीं हमेशा रहने वाला हो फिर भी मैं मर जाऊंगा यह अभिन बेसिकले बैठा हुआ है यही अविद्या है किसी कुंभर्षि पतंजल में जोग दर्शन में ऐसा लिखा है अनित्य असुचि दुख अनात्माशु अनित असुचि दुख अनात्माशु नित्य सूचि सुख आत्मा अविद्या अविद्या अविद्या की परिभाषा पतंजल में जो सूत्र में दिया हुआ है जो अनित वस्तु को नित्य समझना और फिर अशुद्ध वस्तु को शुद्ध समझना और दुख में सुख समझना और अनात्मा को आत्मा समझना यही अविद्या है इसी को जो कोई गो अनात्मा में आत्म बुद्धि को हम अहंकार बोलते हैं इसी को अहंकार बोलते हैं वो वो एक तो अविद्या के एक पार्ट हो गया तो मी पतल बोलते हैं अनित्व में नित्यत्व तो बुद्धि दुख में सुख की बुद्धि अशुद्ध में शुद्धत्व तो बुद्धि अनित्व अशुचि तो दुख अनात्मा असुख नित्य सुखी सुख सुख सुखात्मा नित्य शुचि सुख आत्म ख्या मत तो विवेक विवेक विवेक इसका ही हो जाए जब तक तक ये नहीं है तब तक है है तब अवित्त अवित्त और के फल हमारे अंदर राग देशुत होता है। वो हमसे भिन्न है वो अलग है मेरे पास ये नहीं है उनके पास वो है यही सब चिंता हमारे क्या करते हैं कि वो अच्छा है तो उसके प्राप्त बार बार कोई एक वस्तु को भोग करके उस प्रकार कर की भोग प्राप्ति की इच्छा ये फिर राग और किसी से कोई कभी मन थोड़ा उब गया तो उससे दूर हटने की के देश पास यही राग और ही हमारे कारण है बार बार जन्म मृत्यु में आने के कारण है ये जो हमारे बारणा को अपनी शब्द भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में बताया प्रत्येक इंद्रियों की अपने अपने विषय के प्रति आसक्ति होता है प्रत्येक व्यक्ति में यह है कोई व्यक्ति को कुछ पसंद है देखने कोई किसी को पहाड़ देखना अच्छा लगता है जो किसी को समुद्र देखना अच्छा लगता है जो कुछ और कुछ देखना संस्कार से इसी के द्वारा ही हम जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं इसके कारण तो इससे निकालने के लिए ना उपाय क्या है कि जो है जो इंद्रियों की देवता है जो इंद्रियों के, दिस इंद्रियों के उन इंद्रियों के देवता के साथ अपनी अभिन्नता है आकर्षण हो रहा है, उसको भी उस के साथ यदि हम चिंतन करते हैं तब क्या होता है धीरे धीरे क्योंकि ये जो बसंत अच्छा बुरा ये जो है हमारे अंदर जाता कैसे इंद्रियों का अच्छा है ये बुरा है वस्तु अच्छा वस्तु अच्छा बुरा है चाहे वो सुनने योग्य वस्तु चाहे देखने योग्य वस्तु चाहे स्वाद लेने वस्तु चाहे स्पर्श करने वस्तु अच्छा बुरा अंदर जाते हैं इसलिए उस उस इंद्रियों के देवताओं की कर्म नहीं चिंतन ध्यान के द्वारा भगवान हमारे अंदर जो है अच्छा बुरा विचार के सभी तो तुम्हारा तुम्हारा एक रूप है तो परमात्म को तो परमात्मा कोई अलग वो से वो नहीं है तुम शुद्ध असंग होते हुए भी संतम असंसारी नम संसारी अहम तुम असंसारी जो है उस असंसारी को तुम संसारी समझ रहे तो और फिर जो है विपरीत रूप में करता मानते होता होते हुए भी अपने को कर्ता मान दो, होते हुए भी को और हमेशा रहने वाला होते भी भी मन में डर बैठा रहता है कि मैं नहीं मैं मर नहीं मर बस यही तुम्हारी दुख के कारण है इसको नहीं समझना ही तुम्हारे दुख के कारण है अच्छा तो शिष्य बोलते हैं यद्यपि अहम विद्यमान तथा न परमात्मा लक्षण संसारण अनुभ मान देखे क्या बोलते हैं ठीक है आपका अब आप जो बोल रहे हैं क्योंकि सूक्ष्म शरीर अनाधिकल से एक है और चलता आ रहा है और इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकल जाने का मृत्यु बोलते हैं तो अभी शरीर से अलग हो जाऊंगा इसलिए मैं नहीं जाऊंगा ये भव हमारी बैठे रहते हैं परंतु हमारी मैं रहूंगा क्यों क्योंकि यही मैं पुण्य कर्म के फल स्वरूप लोकांतर में जाकर के फल भोगूंगा ये तो हमारे विश्वास है ये तो हमें समझ में आता है तो यदि यही है तो क्यों बोलते हैं यद्यपि ठीक है आपका ये बात तो समझ रहा है क्योंकि हम शास्त्र आचरण करते हैं उस सभी कर्म का फल तो तुरंत यहाँ पे नहीं मिलते हैं लोकांतर में कालांतर में जाकर के हम शुद्धि खुद इस कर्म का फल भोगेंगे ये विश्वास हमारे भोगे हमारी विद्यमान ये, मैं, मैं ये भाव तो नहीं जा रहा ये तो रहेगा तभी तो अपनी विद्यमान समझ में आएगा विद्यमान तो कैसे समझ में आएगा इस विशेष से बोल रहे हैं यद्यपि अहम विद्यमान ठीक है मैं रहने वाला चीज हूँ हम रहूंगा क्योंकि मैं लोकांतर में कालांतर में फल भोकने की इच्छा रखता हूँ शास्त्र बता रहे हैं तो हमको मिल जाएगा वो तथा परमात्मा परंतु मैं शुद्ध असंग आत्मा हूँ ये तो नहीं है मैं तो कर्ता भुक्त आत्मा व्यापक पूर्ण आत्मा हूं। ये तो नहीं है कर्तित्व भोक्तृत्व लक्षण स्वभाव ये कर्तित्व तो भोक्तित्व अर्थात तो निमित्त तो, मतलब ट्रांसमाइ्रेट करना संसरण करना यही तो मेरा स्वभाव है मैं इस काम को करके इस कर्म का फल भोगूंगा एक फल भोगा फिर दूसरा इच्छा खड़ा हो गया फिर उस काम को करके उसका फल भोग से यही तो चलता तो हूँ ये तो नहीं हो सकता मैं विद्यमान रहूंगा ठीक है इतना तो समझ में आता है परन्तु असंग कैसे हो जाऊंगा मैं तो करती भक्ति सुबह वाला हूँ कर्तित्व भोक्तित्व लक्षण संसार भोक्तित्व तो वो असंग व्यापक ये कैसे समझ में आएगा प्रत्यक्ष आदि भी प्रमाणी अनुभव करते हैं इसलिए है है है है कैसे और और लगा लगा हुआ है। और उसके मान पे अनुभव करते हुए और अनुभव करते हुए धर्म वाला लाग उसका धर्म इसको अनुभव करने के धर्म वाला होने के कारण अनुभूय मान न अविद्यामित विद्या अनुपत न मैं तो अविद्यामित्त करता भुगता हूँ ये बात नहीं है मैं स्वभाव से ही करता भूखता हूँ क्योंकि कोई मेरे को त्वरित सिखाता है कि तू करता है तू भुगता है वो अपने आप ही आ जाता है मैं कर्ता हूँ फल पाता हूँ सुनो अविद्यामित अविद्या सातम विषयत्व अनुपत्य जो अविद्या मेरे को घेरेगा कैसे बोलता मैं तो मैं जानता हूं मैं ज्ञानी हूं मैं वो जानता हूँ अविद्या तो अन्य सम्बंधित होता है ये जानता हूँ कि, कि मैं फ्रेंच नहीं जानता हूँ पर तो नहीं क्या मैं ये जानता को नहीं जानता हूं मैं जानता हूं मैं अपने को कि मैं हूँ मैं जानता बनाता हूँ मैं तो जताता हूँ मैं इसी आत्म को कैसे विषय करेगा अविद्या न दुख अनुभव अविद्या के निमित्त से नहीं है क्योंकि अविद्या स्वात्म विषय तो अनुभव करते अविद्या मेरे को कैसे विषय करेगा सामने रहने वाली कोई वस्तु उसको अगर हम ठीक से नहीं देखेंगे उसमें तो भ्रांति हो सकता है भ्रांति कहाज्जु में सर्प भ्रांति होती है सुक्ति का में भ्रांति है। और मुरुभूमि की कारण समझ लेते हैं मैं नहीं हूँ मतलब मैं हूँ इसमें थोड़ी भ्रांति होती है मैं तो हूँ मैं तो हमेशा हूँ इसलिए इस विषय में तो कोई भ्रांति नहीं है ये आप कैसे बोल रहे यही तो होता है हमारी सबसे पर्यटन शूत्र ब्रह्मशूत्र की अध्यात्में इसी चीज का भगवान देखिए दो ही प्रकार की वृद्धि मन में होती है बिल्कुल भिल, शुरू इतर, एक होता है मैं की वृद्धि और एक होता है ये वो की वृद्धि ये वो की जो वृत्ति है वहां पर तो गलती होना संभव है मैं की वृद्धि में तो कभी गलती नहीं होती तो मैं तो हूं हमेशा ये तो मैं जानता हूँ इसलिए मैं हूँ इसलिए यहाँ पे कैसे अज्ञान हो सकता, कैसे हो सकता? है आत्म संबंध का इसलिए बोलते हैं न अविद्या के निमित्त से नहीं है साथ में अविद्या अनुकूप अविध्या मेरे को विषय करेगा कैसे ये तो नहीं हो सकता अविध्या हमसे भिन्न वस्तु का मैं इस वस्तु को नहीं जानता मैं उस वस्तु को नहीं जानता हूँ इस प्रकार हम बोलते हैं मैं अपने को नहीं जानता ऐसे तो कोई नहीं बोलते अनेक विवेक होने के बाद तब तो पता लगता है अपने पारमार्थिक स्वरूप को मैं नहीं जानता हूँ पारमार्थिक स्वरूप को जानता अपने को दिखाई पड़ता है पारमार्थिक स्वरूप तो आदि प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता इसलिए वो नहीं वो अविद्या का विषय नहीं बन सकता ऐसा समझ आया अविद्या नाम अन्न अन्न धर्म अध्यारोपणा अविद्या मतलब क्या होता है एक अन्य वस्तु में एक अन्य धर्म को आरोप कर देना इसको हम अविद्या हैं, ना? जो आ पूरीण आ पूरीण आ पूरीण नितّ है ना अनित्य असुचित सूत्र बताए अनित्य असूचित दुख अनात्माशु नित्य सुख सुख आत्म ख्या अविद्या आरोप कर देना वो अविद्या की कार्य अविद्या तो नहीं दिखाई पड़ते अविद्या की कार्य दिखाई पड़ता है तो यह अविद्या मतलब वो है अनस्विन अन्य किसी वस्तु के ऊपर अन्य धर्म अध्यारोपण अन्न धर्म का आरोप कर देता बस तो बाहरी तो वस्तु में होता है में हो, तो अपने में आपने करते। आगा। आगा। तो शुक्तिका में हम रजत की आरोप कर देते हैं देखिए एक सप्तमी है और एक द्वितीय है मतलब क्या हो गया है इसमें इसको आरोप करते हैं तो अविद्धा नाम अन्न धर्म तो अन्न में अन्न धर्म का आरोप अभिध्या सामने पड़ा है कुछ उसको ठीक से नहीं देखा, नहीं तो क्या हुआ? हाँ उसके, उसके एक शुक्ति का टुकड़ा और उसमें क्या किया रजत की आरोप कर दिया फिर यथा पुरुषम प्रसिद्धम पुरुषम स्थानो अधारो पेट की कटा टुकरा था पेट की कटा टुकरा में हम क्या करते हैं है। तो तो है। है। कि हमें रजत मिल जाएगा तो हमें धन दौलत मिल जाएगा ये जो हमारी भोग प्राप्ति की इच्छा यही जो है हमारे जो तथर्थ स्वरूप की प्रतिबंध समझ में प्रतिबंधक बना देते भोग प्राप्ति की इच्छा करने की ही हमारे तो बोध में, बोध में जाता है। तो, हम जहां पे का उसको प्राप्त करेंगे नजर कितना कुछ एक मिनट में और कितना सारे सोच लेते हैं इसी प्रकार अपने पास कुछ धन दौलत है कहीं से वापस आ रहा हूँ तो सामने में एक पेड़ का कटा टुकड़ा था परंतु तो डर लगता है मन में क्या जो हमारा चीज कहीं खोना है हमसे तो कहीं वहां चोट नहीं है इस इस प्रकार से तो के राग के तो लेकर ले के बताया गया है और पुरुष के पुरुष नहीं है एक टुकड़ा एक जड़ एक पेड़ का टुकड़ा है दोनों में परि भी हो सकता है जैसा जैसा न प्रसिद्धम, प्रसिद्धम चा, ना प्रसिद्धम, प्रसिद्धम चा, जो हम जब जो जो हम जाना हुआ वस्तु को आरोप करते हैं अज्ञान वस्तु का हम आरोप नहीं कर पाते है दुकान में हमने सही चांदी को देखा और वो मन में बैठा हुआ है और उसके चाकसता को भी मैं देखा पड़ोते का दूर से कोई वाला वस्तु को देख करके वो दुकान वाला जो चांदी हमारे मन में आ जाता है हम उसको पे आरोप कर देते हैं ना कोई अप्रसिद्ध वस्तु में प्रसिद्ध प्रसिद्ध वस्तु में अप्रसिद्धम जो हम नहीं जानते उसको हम आरोप नहीं करते जो जानते है उसको हम आरोप करते हैं नहीं जाना हुआ वस्तु को नहीं प्रसिद्ध अप्रसिद्ध ना? कि अप्रसिद्ध वस्तु में प्रसिद्ध मतलब जो नहीं दिखाई दे रहा देखो ज़, ज़, ज़, ज़, ज़, ज़, ज़, ज़, आप बोले अभी वस्तु में हम करते हैं। जो अज्ञान के कारण नहीं देखने का अच्छा आकाश हमको दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता है आकाश इंद्रियो गम्य वस्तु है आकाश इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं है परन्तु आकाश में हम मल की आरोप करते हैं आकाश का है, है, है। इसी प्रकार आत्मा जो आप बोल रहे हो कि आत्मा जो हम प्रत्येक किसी के व्यक्ति के पास आत्मा कोई अज्ञात वस्तु नहीं है सभी व्यक्ति अपने को जानते हैं तो ये जितना इतना जानते हैं उस जाना हुआ हिस्से में जो जन जानता है उसको हम आरोप कर देते हैं तो इसी प्रकार से कि ना जो जिसमें ध्यान अप्रसिद्ध मतलब दोनों ही वस्तु को हम जानते हैं जिसमें जो आरोप करते हैं उस वस्तु को हम जानते हैं मतलब सामने हमको क्या करते है? जो है वो हमने नहीं दिखाई जो सामने जो वस्तु दिखाई दे उसको जब हम ठीक से जान ले तब हम आरोप नहीं करेंगे सामने कुछ दिखाई दे रहा है और फिर उसको ठीक से नहीं समझने का कोई एक प्रसिद्ध वस्तु का उसके साथ समत्व तो रखते हुए कोई एक प्रसिद्ध वस्तु का आरोप करते है इसलिए आत्मा को कोई व्यक्ति नहीं जानता ऐसी बात नहीं है हम सभी आत्मा को जानते हैं कि मैं हूं परंतु ये प्रसिद्ध जो व्यवहार करने वाला मैं है और व्यवहार में क्या होता है जो है उसको जन्म मृत्यु द्वारा व्यक्ति जो हमको समझ में आता है उसी को हम आरोप कर देते हैं परंतु शास्त्र तो दिखाते हैं कि नहीं नहीं ये शुद्ध आत्मा है ये असंगे ये व्यापक है ये तुम्हारा समझ में तो तुम अपने में आप, आप मैं ये सो आता समझ में अपने अस्तित्व को लेकर के उतना समस्या नहीं है अपनी चेतनता को लेकर के भी हमें समस्या नहीं है परंतु अपनी असंगता व्यापकता नित मुक्त हूं ये समस्या मैं तो बंधन हूँ मरण में सुख ये भावना आता है इसलिए बोलते हैं न अप्रसिद्धम प्रसिद्ध प्रसिद्धम सा नच आत्मनी आत्मनि अनात्मान अधारोपी आत्मान नच आत्मनी च आत्मनि क्यों अध रोपी क्यों आत्मान कौन बोल रहे है शिष्य बोल रहे हैं ध्यान देना यहाँ पे शिष्य जो सब ठीक बोल रहे हैं शिष्य बोल रहे हैं कि देखिए ये जो आत्मा जिसको बोल रहा है वो तो हम नहीं जानते हम तो अपने को जो जन्म मरने वाला है और ये तो आरोपी था मैं नहीं जानता मैं तो ये यही जानते तो ही सच्चाई है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ना गुरु ने क्या बोला था कि जो है ये हमको प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा कारण में संसार ये बात नहीं है अविद्वान मतलब अन्न में अन्न बुद्धि आरोप कर देना जैसा प्रसिद्ध रजतन प्रसिद्ध शुक्ति कायाद पुरुष इस प्रकार से अप्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसिद्ध बोल रहे अप्रसिद्ध प्रशिद्ध प्रसिद्ध का दोनों ही जानते हैं उसी का आरोप होता है ना अनात्मा हो थी? कि आत्मा ने अनात्मा का अध्यारोप तो मैं नहीं करता हूँ जो हूँ वही तो मैं बोलता हूँ अनात्मा कहा करूंगा मैं हूँ मैं पुरुष हूँ मैं सुखी दुखी हूँ मैं सुख स्थूल वस्तु का अनुभव करने वाला हूँ सुखमुला से बोलता हूँ आत्मने नहीं तो जो अपने आप जो भोग करने वाला हूँ करता भोगता आत्मा ही तो प्रसिद्ध है तो हमने आरोप कहाँ किया जो है वही तो मैं बोला निशिष बोल रहे तथा आत्मा नात्मा ने फिर आत्मा को अनात्मा ने आत्मा को अनात्मा में मत शरीर इंद्रियो मन बुद्धि में मैं मैं करके आरोप कर देता हूँ तो मैं नहीं करता हूँ तो वास्तविक तो तो मैं हूँ आत्मा क्योंकि आत्मा को तो मैं जानता नहीं हूँ देखिए एक चीज जाना हुआ हो और एक चीज नहीं जाना हुआ हो वहां पे आरोप होता है और दोनों चीज जाना हुआ है वो उससे ही तो आरोप होता है एक चीज को बिल्कुल नहीं जानेंगे उसका आरोप होता ही नहीं है इस चीज को ध्यान देना है एक, जिस चीज को मैं आरोप कर रहा हूँ यदि वो मेरी बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है तब मैं उसका आरोप नहीं कर सकता यानी कि आरोपित और जिसके ऊपर आरोप कर रहा हूँ पूर्ण जाना हुआ नहीं है उसका आधा जाना हुआ है परंतु हमको ये पता नहीं लगता कि उसको मैं आधा देख रहा हूँ आधा जान रहा हूँ हमको लगता है भी मैं देखता हूँ तो जिसको मैं देख रहा हूँ जान रहा हूं उसके ऊपर भी मैं अपना धर्मो को ही बोलता हूँ मैं आरोप कहाँ किया से हो रहा है। ये हमको में तो तो आरोप कहाँ किया क्योंकि आरोप तो वहाँ पे होता है जहाँ पे दो वस्तु इस प्रकार रज्जु का ज्ञान भी है सर्प का ज्ञान भी है तो हमने रज्जु को ठीक से नहीं समझ पाया सिर्फ सर्प का आरोप कर दिया का का भी ज्ञान है और है। उस समय ठीक से नहीं देखा हमारे मन में रजत की बाशन बैठी हुई है अथवा सर्प की डर बैठे हुई है इसलिए हम उसको वहां पे आरोप कर देते हैं इतने अशिष्य बोल रहे हैं कि मैंने तो परंतु जब तक वो अज्ञा नहीं मिटती तब तक मैं आरोप किया हूँ ये हमें समझ में नहीं आता मेरे को सर्व्य लगता है का भी एक तो अलोक कहा होगा मैं तो जो साइए वही बोल रहा हूँ तथा तो तो आत्मा नात्मा अभिप्राय क्या है कि जो शरीर इंद्र मन बुद्धि अनात्मा है उसमें मैं मैं करके मैं ब्राह्मण हूँ मैं मनुष्य हूँ अथवा मैं अंधा हूँ मैं लूला हूं मैं लंगड़ा हूँ इस प्रकार आरोप किया मैंने ये तो सच्चा ही है इसलिए नीमा नत्मा की प्रसिद्ध नहीं इस प्रकार शिष्य बोल रहे हैं बोलने पर तब गुरु जी बोल रहे हैं तब गुरु रु आज ना नहीं ये ठीक नहीं है ये जैसा तुम समझ रहे हो ये बात नहीं है इससे कुछ भिन्न भिन्नता है जैसा तुम समझा ये बात नहीं है तुम ठीक से प्रसिद्ध वस्तु को प्रसिद्ध वस्तु में आरोप करते नियंत्रण शक्त ये तुम नियंत्रण नहीं कर सकता अपने आप, आप, में अधारो दिखाई देते हैं तो तो इसलिए बोलता है कि आत्म ने अधारोप दर्शन अपने में इस बार अंधत्व तो के हमने आरोप कर दिया नहीं बस प्रसिद्धम प्रसिद्धे वह अध्यारोप नियंत्रण प्रसिद्ध वस्तु में को प्रसिद्ध वस्तु में आरोप करना ही है ये भी जरूरी नहीं है आत्मा ने अध गौरव अहम कृष्ण मैं गोरा हूं मैं काला हूं ये किसके धर्म है ये शरीर के धर्म है और वो जो है जो अहम प्रत्यय की वृत्ति मतलब अहम प्रत्यय वृत्ति मान मान लीजिए आप तो अहंकार में देखो गौर काला का आरोप कर दिया ये समझ में आता है अहम प्रत्यय विषय आत्म अहम प्रत्यय की विषय जो अहंकार है मैं हूँ ये मैं ये जो अहम प्रत्यय किया गौर कृष्ण किया तो ये गौरव कृष्ण का आरोप किया जाए ये दिखाई देता है आत्मनि अधना क्योंकि जो आत्मा को हम ठीक से नहीं जानते हैं आत्मा तो आपको दिखाई नहीं देता है ये केवल एक वृत्ति है कॉम्बिनेशन है मैं वो मैं यदि पूछेंगे मैं कौन हूँ तब आप उत्तर नहीं दे पाएंगे ठीक से क्यों क्योंकि जो हम देखते हैं तो मैं नहीं हो सकता तो तो नहीं हो पाएगा ठीक देने तो मैं गोरा हूँ यहाँ पे गौर गौरव तो कहाँ पे है तुम कहाँ पे हो देखो जरा अहंकार व्यक्ति को समझ के ये बोला जा रहा है पहले शुद्धात्मा को लेकर के नहीं तो बोलते हैं गौरव अहम कृष्णो अहम मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ देहधर्मस अहम प्रत्यय विषय आत्मनिक देखिए देखिये शरीर के धर्म अहम प्रत्यय का जो विषय है मैं मैं इस प्रकार जो उठता है ना मैं मैं करके जो अहम प्रत्यय में मैं, मैं करके जो वृत्ति है इस अहम प्रत्यय का जो विषय है उसमें क्या करता है अपने आप ही समझ आप किस मैं बोल रहे हैं उसमें अपने गौरत का आरोप कर दिया इसको उतना का आरोप अस्मि इति अरे वह इतरेतर होता है इतरेतर अध्यास मतलब क्या हो गया कि जिस प्रकार कि रज्जु के ऊपर हमने सर्प का आरोप किया अभी हम आपको यदि हमको लगेगा तो सर्प कितना मोटा कितना लंबा है यदि हम रज्जु को ऊपर सर्प के आरोप करते हैं जब हम करते हैं उस समय सर्प उतना ही मोटा लगेगा जितना रज्जु मोटा है सर्प उतना ही लंबा लगेगा जितना रज्जु लंबा है यानी कि रज्जु की जो धर्म है क्या धर्म है मोटापन कहा सर्प ने आरोप किया सर्प में किया। के जो धर्म है जहलीला है काला हिल रहा है ये सब धर्म कहाँ पे आरोप किया रज्जु में आरोप किया एक केवल इतना अति है कि रजु तो तो के ऊपर सर्प, सर्प आरोपित है रज्जु स्वरूप आरोपित नहीं है तब रजु भी मिथ्या हो जाएगा इसीलिए बोलते हैं गौरव हम कृष्ण मिति देह धर्म से जो शरीर का धर्म है अहम प्रत्यय विषय जो अहम प्रत्यय का विषय बनते उसमें उसमें उस, उस आत्मा में तुम आरोप करते हो और अहम प्रत्यय अध्यक्ष अध्यक्ष भी होता है धर्मी हो गया सर्प रज्जु के ऊपर सर्प को हमने आरोप किया और उसका धर्म को भी आरोप किया और सर्प की धर्मी को आरोप नहीं है ये रज्जु के ऊपर जब हम सर्प के ऊपर जब रज्जु का आरोप करते हैं तब तो हम केवल मात्र रज्जु के, के धर्मों का आरोप करते हैं वहाँ पे धर्मी ही नहीं होता क्योंकि सर्प रजु तो, तो हाँ पे विद्यमान है वो तो नहीं है, वो अधिष्ठान नहीं है इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आरोप न होता अध्यक्ष धर्म शरीर का जो धर्म है वो अहम प्रत्यय विषय अहम प्रत्यय का विषय जो आत्मा मत वृत्तिमा जो आत्मा चिदाभास आत्मा में और अहम प्रत्यय विषय में जो बनता है आत्मा, उस आत्मा को आरोप कर देते हो इस प्रकार से जो है जो आत्मा तो हमको दिखाई नहीं देता केवल एक प्रत्यय का मान लिया ये मैं हूँ ये अहंकार ये अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अहंकार है इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जिस अर्थ आत्मीज को समझता कि जब मैं मैं मैं करके बोलता हूँ एक जो वृत्ति है मैं अहम प्रत्यय का अहम प्रत्यय का जो विषय बनता है वो अलग अलग जगह पे जब मैं गोरा हूं मैं काला हूँ तो अहम प्रत्यय का विषय बन गया शरीर मैं लूला हूँ मैं लंगड़ा हूँ तो कर्म इंद्रियो का इंद्रिय। मैं अंधा हूँ मैं बहड़ा हूँ ये जो है ज्ञान इंद्रियो के साथ अहम प्रत्यय की जो वृत्ति है मैं मैं करके जो वृत्ति मन में उठता है और उसको और शरीर मन बुद्धि जो उसको धर्म के साथ मिला देना ये है। ये जो है हम को से अलग नहीं कर पा रहे कौन वस्तु कहाँ पे है और उसको नहीं जानने के कारण हम उसको मिला डालते हैं तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि हमेशा जो है कोई सामने वस्तु दिखाई दे तभी होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है अहम प्रत्यय हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ में आता है कि मैं हूं मैं हूं करके और उसी में फिर जाए जो दिखाई दे रहा है उस वस्तु का हम आरोप करते दिखाई दे रहा है कौन शरीर शरीर के धर्म उसका हम सारा व्यवहार प्रमाण आदि व्यवहार प्रत्यक्ष सब अध्यास करती होता है अध्याश के बिना व्यवहार नहीं हो सकता शिष्य प्रसिद्ध हम तब तभी आत्मा अहम प्रत्यय विषय देहशम तब तो आत्मा प्रसिद्ध हो गया जो अहम प्रत्यय का विषय बनता है मैंने बोला आपको मैंने बोला गाय तो जैसे मैंने गाय बोला तो मन में एक गाय संबंध वृत्ति उठती है तो गाय क्या वस्तु है तुरंत सफेद गाय है सामने जो नहीं दिखाई दे रहा एक सफेद गाय था एक बांध के रखा था अब मैं गाय आपको नहीं दिखाई दे रहा परंतु मन मन मन में जो में में में जो जो जो चित्त कारण गाय संबंधित इसको प्रत्यय बोलते हैं इसी प्रकार मैं मैं बोलने से भावना उठती उसको अहम प्रत्यय है। बोलते हैं उसको हम प्रत्यय बोलते हैं इसलिए प्रसिद्ध इस अहम प्रत्यय में हम क्या करते हैं अरे शरीर हमको दिखाई पड़ता है शरीर संबंधित वृत्ति भी होते हैं कि मैं जो है पुरुष तो शरीर में उड़ता। उसमें हम आरोप कर दिया है, आत्मा है। तब तो आत्मा प्रसिद्ध हो गया जो अहम प्रत्यय का विषय बन जाता है और देहस्थाय शरीर भी प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध का आरोप हुआ तथ्य एवं सती प्रसिद्ध देह आत्मा इतर दोनों इतर इतर अध्यारोपण एक दूसरे को आरोपण के कारण स्थानुपुरुषिकारे स्थानुपुरुष अथवा शुक्ति कार्य आप यही चीज ध्यान देना है कि इतर इतर अध्यास में केवल एक जगह पे धर्म अध्यक्ष धर्मी अध्यक्ष दोनों होता है मतलब तो अधिष्ठान में जिसमें हमें भ्रांति हो रहा है उसके ऊपर जो वस्तु तो का हम आरोप कर बोलते हैं धर्मी उसका सर्प हो गया धर्मी और सर्प का धर्म हो गया उस का धर्म, का धर्म। उसका धर्म साको हम रज्जु के ऊपर आरोप करते हैं परंतु रज्जु को धर्म को हम स्वरूप सर्प में आरोप करते हैं धर्मी वहां पर आरोप नहीं होता ये चीज ध्यान रखना है इसको एक जगह पे स्वरूप अध्यय संस बोलते हैं ए के ऊपर मतलब बी मान लीय सामने कोई वस्तु पड़ा हुआ उसके ऊपर जब हम सर्प कोस के धर्म रहता है इसको धर्म उसका स्वरूप और उसका धर्म को भी धर्म धर्म को दोनों अध्यास किया हमने धर्मी हो गया सर्प और उसमें रहने बड़ा सर्प की गुण जहरीलापन ये दोनों हमने रज्जु के ऊपर अध्यास किया जब हम रज्जु को, को करते तब पे धर्मी नहीं होता, होता केवल शरीर और आत्मा तत्व एवं सत्य प्रसिद्ध एवं देह आत्मा ने इतरे इतर दोनों तो प्रसिद्ध वस्तु दो है क्या शरीर और आत्मा उसमें इतर इतर अध्ययेगा वहां पर दोनों में इसको इस तरह को भिन्नता को समझना क्या समझना है हमने स्थानु में, में पुरुष की आरोप किया और पुरुष के धर्म भी स्थानु में आरोप किया परन्तु पुरुष में जो स्थानु को हमने आरोप किया उस स्थानु नहीं रजत में शुक्ति का आरोप नहीं है सुक्तिका के धर्म आरोप है परंतु का में रजत भी आरोपित है और रजत के धर्म भी आरोपित है ये चीज जो है ये समझना है तत्व का विशेषम अस्तित्व भगवता उत्तम किस विशेषता है इतर इतर आधार दो प्रसिद्ध वस्तु का इधर इतर आधार बोता है नियम तुम नकार तुम नियम नहीं कर सकते हो प्रसिद्ध तो दोनों वस्तु का इधर इतर अधार होगा इस प्रकार तुम नियंत्रण नहीं कर सकते हो कुछ एक एक जाना हुआ भाग होता है एक अंजन क्योंकि दो वस्तु की परंतु एक जगह पे धर्म और धर्म दोनों का अध्यास होता है एक जगह पे धर्म का ही अध्यास होता है तो अंजन में मतलब आत्मा और शरीर तो क्या हो गया आत्मा के ऊपर शरीर अध्यारोपित है और शरीर के धर्म भी अध्यारोपित है पर तो शरीर के ऊपर आत्मा अध्यारोपित नहीं है आत्म तो तो तो आत्मा आत्मा तो है, परंतु के धर्म अंत शरीर के ऊपर आत्मा आत्मा तो है, ध्यान देना के के ऊपर शरीर शरीर और धर्म दोनों अधिक है परंतु शरीर के ऊपर आत्मा ही अधिक आत्मा है। तो कि मैं चेतन के धर्म अधिकर के ऊपर सत्य शरीर चेतन नहीं है शरीर जल शरीर जो है असंग नहीं है शरीर ससंग है किसी के साथ मिला हुआ रहता है परंतु तो आत्म धात्मक का पर आरोप कर देते हैं इस प्रकार से इधर इतर, इतर अध्यास करके व्यवहार होता है ठीक है आज इसको यहीं पे रखेंगे देखते हैं आगे इसको कैसे समाधान देते हैं ये ब्रह्म सूत्र के शुरू में भगवान शंकराचार्य अध्याश भाष्य लिखते हैं उस को पे अध्यक्ष करके की सारा व्यवहार अध्यक्ष से ही होता है और इस अध्यक्ष को निरूपण करना और उसको मिटाना तो क्या अध्यक्ष कैसे मिटेगा एकमात्र ज्ञान से ही अज्ञान मिटते इसके बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है हम देखे हमारे वैराग्य शब्द हम क्या बोलते हैं तीन आप पढ़ लिए थे, चौदह भी पढ़ लिए थे। मैं बुलाक कल पंद्रह तक पढ़ लिए थे ना? कहाँ तक पढ़े थे कल? एमओएस पूने पूजन तो होयें थे जब। हम्म। आह पंद्रह तक पूजन। आजी श्वात्रों टा हवे बोला है। हम्म बीकर शनम तलोपी। रिक्शा श्रम दर्द निरेशम एकम्बर शरीर जीर्ण हो गया कोई हमारे पास साधन नहीं है और केवल जो भी कोई कुछ मतलब दया करके दे देते हैं उसी को पर जीते हैं और फिर जो जमीन में सोते हैं सज्जा चू और हमारा दोस्त अथवा मित्र बोलने में केवल मेरा शरीर ही मेरा मित्र है वस्त्र भी शीर्ण हो गया टुकड़ा टुकड़ा सतखंड अनेक टुकड़ा हो गया कंथा भी जिसका हम हैं हाय हाय फिर भी जो है तथा विषय न परित्यग विषय की इच्छा विषय की आशा वो फिर भी जो विषय वाचना जो हमको परित्यग कर नहीं करता सोचता है कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा वो फिर भी नहीं जाता ये मनुष्य की जो है ये विषय पहले बोल कर आशा नाम लोग एक न दिए निरंतर एक विषय की धारा प्रभाव चिंता मन में चलता ही रहता है अवस्था में आने के पर भी ये जो जन्मांतरी संस्कार विषय वाचना नहीं जाना तब उस समय भोग नहीं कर पाता है फिर भी भोग की इच्छा मन में रह जाता है और इस भोग की इच्छा ही हमको दोबारा जन्म देती है ये जो भोग कैसे होता है, जहाँ पे भोग होगा वहां पे बहरा को भी ठीक से जाएगा यदि भोग नहीं होता तो बहिरा को ठीक से नहीं आएगा इसको समझाने के लिए भगवान शिव जी को के रूप में कहना चाहता है राजते रागीशराजहादारी हर निराग निरागेशन विमुक्त नजस्मा पर एक रागशुराजते प्रियतमा देहारोगेश जन विमुक्त न जस्मात जस्मत्मरान पन्न विष व्यो जना शेष काम विड़ता मुक्त न मोक्त दुर्बारिश व्यबिध मुग्धो जना नमुक्तुम हमें भगवान का कोई फोटो दिखते है। तो माता गौरी बगल में बैठा हुआ मय अंग में लगा हुआ दिखाई दिखा पड़ता है एक रागेश राजते मतलब स्त्री आशक्त तो पुरुष में एक व्यक्ति को तो हमें दिखाई पड़ता है कौन है शिव जी जो हमेशा शिव जी दिखाई पड़ता है अपने प्रियोतम के अपने अर्धांग अर्धन है आधा तो श्री रूप में बना हुआ है एक और रागीशु राज अपनी प्रियोतम तो गौरी की आधा शरीर को धारण किया है वो कौन हर भगवान शिव जी हर सदाशिव जो है नीरा जन विमुक्त ललना संगना जस्मु परन्तु वही व्यक्ति विरक्त पुरुष कर्मु भी और सबसे श्रेष्ठ है की उससे भिन्न और कोई भी नहीं है जो जिसके साथ हमें वैराग्यूत कर दिया था दुर्बार विषय वैविध्य मुक्त जना जो समस्त जन एक कामदेव के बहन के द्वारा विधा हुआ है और उसी कामदेव के बहन को जो है शिव जी ने जला दिया था मतलब काम पन्न मतलब को तरह जो जहरील है अभिभूत जन तो बस उसी को उसी में मतलब काम कामदेव की जो है वान के तरह पीड़ित होकर के व्यतीत होकर के विडम्बित होता है काम विरम विन मतलब काम बीकृत विषयान भुगत भुख, तो भुख में मुक्तुम अथवा वो भोग करने में समर्थ नहीं होता और मुक्त तो होने में भी उससे मुक्त तो होने में क्योंकि परंतु होता क्या भी तो भी है, है।, है ना वो पूर्व भोग भी कर सकते हैं ना उसको पूरा छोड़ सकते हैं ना भोग तुम ना मुक्तुम तो उसका भोग क्योंकि शरीर तो हिन्न हो जाता है परंतु न भोग करने में समर्थ भोगे पहले बोल करके भोग ना भुगता भय में वो भुगतता कालो ना जातो भय में वो जाते कृष्णा न जिरना भय में वो जिरना पहले उसको समझा करके अब यही बोलते हैं कि जो है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कामनाओं के द्वारा पीड़ित होकर के संसार में फल जाता है परंतु उसका भोग पूरा नहीं होता इसलिए भोग इच्छा पूरा नहीं होता इसलिए वो त्याग भी नहीं कर सकता उसका त्याग भी नहीं होता इसलिए यदि भोग को वस्तु कुछ में देखना अधिक से अधिक या तो पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में कि जो है व्यक्ति संपन्न व्यक्ति वहाँ से उठ करके बिल्कुल मुक्त अवस्था में आ सकते हैं भोग की भी के बिना भोग के इच्छा नहीं जाता इसीलिए उसके फिर विवेक पूर्वक उसमें क्या क्या हानि विचार करने से भी वहां से मन उपजाता है इस मुंह की दुर्वार दुर्निब तो उसको वर्णन करते हैं जो है देखो ये कटती नहीं आग, जाता नहीं है ये उसको समझाने के लिए फिर दो दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं कि एक जो है पतंग होते हैं वो पतंग जो है रूप के प्यासे होते हैं वो क्या होता है आग में जाके गिरते हैं कि मछली जो होता है भोजन की लालस रहता है इसलिए वो जो है वर्षी में फंस जाते हैं वर्ष में फंस जाते हैं मरते हैं और हम जानते हैं कि इस प्रकार हमारा पांच इंद्र है न अहो इस कामना से फिर भी जो है मुक्त नहीं हो तो समझाने के लिए विवेक चुरा मनी में आया था एक श्लोक की पंच पंचम आपू सबिशेर निबद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भिंग नर पंचभिरंजित किम मतलब एक एक जीव अपनी एक एक, एक इंद्रियों की तीव्रता के कारण मृत्यु को प्राप्त करते हैं और जिस मनुष्य के पांच इंद्रियो तीव्र है उसका क्या दुर्गति होगा उसको में था उसी पे देखिए तो बोल रहे अजान्यु तीव्र गहने समी न ुतम अश ना पिशित हम विपद जाल जटि नमु चा काह गहन मोह महिमा अजानं अजानन पततु पत तो शीव्रदह समीनोप्या बड़ी बड़ी तप्ते ते सूत जाल जटिल न मुं कामान गहनो मोह महिमा देखो क्या अद्भुत मोह की महिमा है छोड़ नहीं पाते, दो दृष्टांत के के है, है, की धन वो वो जो नहीं नहीं जानता, नहीं जान जाके गिरता है रूप की प्यासी है वो वो आग में जाके गिरता है और जल के मर जाता है, ये मेरा जलने की नहीं जानते। मतलब है पतंग वो तीव्र धान प्रचलित अग्नि में जाके चलांग लगाता है और नाश हो जाता है उसके अंदर एक बर्सी लगा हुआ एक पकड़ने वाला छी भी है जंत्र भी है उसको भोजन ही दिखाई पड़ता है तो क्या करता है भोजन खाने में जैसे मुंह लगाता है और उसमें फंस जाता है समीनोपी अज्ञानात स्नात्म तो तो वर्ष में लगा हुआ जो भोजन द्रव्य उसको लेकर के खाने के लिए विनाश को प्राप्त हो जाता है, है तो जटिलान तो परंतु जो बीजानंत तो अपी इसको ये विषय हमारा विनाश का कारण है ये जानते हुए भी वयम ये जो हम लोग है ना बहुत सारे में कामान ये काम को नहीं नहीं पा रहे नहीं कर हो, क्या आश्चर्य की बात है मोह महिमा गहन ये मोह की महिमा अज्ञान की महिमा कितना गहरा है कितना गहरा है हम वो लोग तो बेचारा अज्ञान जी भान करके दूसरा विषय को पकड़ता है, है हम दूसरा विषय दुख देता है तो तीसरे विषय को पकड़ते हैं परंतु विषय दुखदाही है इस निश्चय में नहीं पहुंच पाते हैं ये इतना बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य भी इस प्रकार जो है तो अपने अपने लिए अपने को अनर् फते हैं इसीलिए न मुंचा मकाम अह अरे क्या आश्चर्य की बात है गहनो मोह महिमा कि मोह की महिमा अज्ञान की महिमा कितना गहरा है कितना दुर्भिक्य है समझ में नहीं आता कि अज्ञान कैसे हमको नचाता रहता है हम उसी अज्ञान की महिमा से नाचते रहते हैं कि अरे शायद ये हमको सुखदायी हो जाएगा शायद ही हमारे लिए लाभदायक हो जाएगा परद होता नहीं है एक के बाद एक भोग इच्छा से हम पीड़ित होते हुए फिर सुख दुख की चक्र में घूमते ही रहते चक्र में भोग इच्छा से हैं यहाँ पे तो ये पहले तो दो, ये दोनों जीव क्योंकि तो मनुष्य तो सबसे बुद्धिमान जीव है ये दोनों एक व्यक्ति रूप देखना पसंद करते एक व्यक्ति खाना पसंद करते इसका पांच दृष्ट तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारे हिरण अथवा सर्प ये बांसुरी की आवाज बहुत पसंद करते हैं तो जो सांप पकड़ने वाले होते हैं तो बांसुरी बनाते बजाते हैं तो सर्प उनके पास आते हैं तो पकड़ लेते हैं फिर उसको नचाता रहते हैं पुरंग पतंग पुरंग मातंग पतंग मीन भृंग एक हो गया हिरण और एक हो गया मातंग हस्थी जो है स्पर्श सुख कातर है उसको जो है एक स्त्री हस्ती को सामने रख देते हैं एक गड्ढा बना के रखते हैं उसमें जाकर के गिरते शुभ का मरता है वहां पे तो एक हो गया कुरंग एक हो गया मातंग एक पतंग का दृष्टांत यहाँ पे दिया हुआ है अजाना जो सलभ हो जिसको बोला हो गया पतंग और फिर मीन का दृष्टांत भी यहाँ दिया हुआ है एक जो है रूप की प्यासी है और एक व्यास्वाद की प्यासी है और एक भंवर होता है जो खुशबू की प्यासी होता है फूल में जाके बैठते हैं और उसकी सुगंध लेते लेते उसी में फूल मुरझा जा जाते हैं मर जाते हैं ये कुरंग मातंग पतंग सगुण नर, नर नरो पंच भी रंजित के एक एक जीव का एक एक इंद्रिय तीव्र होने के कारण उसके लिए मृत्यु के कारण बन जाता है अरे मनुष्य का तो पांच इंद्र इतना तीव्र है इनकी क्या दुर्गति है यदि इसको इसको नहीं करते है तो इसको नहीं समझते हैं तो इसलिए तो विपद जा है भी, के जाल से भरा हुआ है अनर्थ संकुल से भरा हुआ है जो काम वो भोग काम ना, ना मुंश हम लोग इसको नहीं कर पा रहे अहो यही तो माया की महिमा है यही जो है माया की महिमा माया, माया भयंकर रूप से हमको फसाते है ऐसा फिर आगे देखें देखेंधुर कलितं प्रदीप्ते काम सुदी तरि प्रतिबधु प्रतीक व्याखीपति जन तृष्णा तृषा तुष्टे पिबती शलिल शीत मधुर क्षुधा कबलयति कबल विकलित प्रदीप्ते प्रतिकार व्याधे विपर प्रदीप ये एक बड़ा मजेदार श्लोक लिखा आजकल देखना मेडिसिन में थोड़ा करुआ मेडिसिन होते हैं परंतु तो खाने का इच्छा नहीं करेगा तो क्या करते हैं उसमें कुछ सुगर कोटेड बना के दे देते हैं तो जिस प्रकार होम्योपैथिक की गोलियां मान लीजिए दवाई है उसमें परंतु तो तो खा तो तो और उस की खाने सोच सकता है ये मेरा सुख का साधन है ये मेरा बीमारी की दवाई है ये नहीं समझ पाता परंतु उस सुख के साधन समझ करके उसको फिर दोबारा पकड़ता है इसलिए भगवान भाष्यकर इसमें इसमें लिखा वो उपदेश में शुद्धा एक व्याधि है उस व्याधि के लिए जो है चिकित्सा के रूप में भोजन ग्रहण करना शरीर एक घाव घाव है उस को पट्टी करने के लिए वस्त्र आदि को व्यवहार करना तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे प्यास लगती है वो प्यास व्याधि मिटाने के लिए हम कुछ शीतल पानी को पीते हैं और हमको अच्छा लगता है वो फिर हमारी मन में उस प्रकार संस्कार उत्पन्न करते हैं सुधार तो भूख लगे हुए व्यक्ति को मांग शादी कुछ मिल जाता तो है, जा है परंतु सुख पर तो को फिर हम दोबारा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं इसी ये तो सब व्याधि का प्रतिकार है परंतु ये सुख कार विपर्स्थी जन परंतु मनुष्य जो है इसी को सुख मान लेते हैं ये उल्टा बुद्धि कर विपरीत बुद्धि कर लेते हैं हमें प्यास लगी हुई है तो ठीक है परंतु यही मेरा सुख का साधन है यही हमारे लिए विपरीत बुद्धि होते हैं वो हमारे बंधन के होते हैं खुद शुदा एक व्याधि है उस व्यधि की प्रतिकार के निमित्त से जो भी कुछ भूख भिक मिल जाते हैं ग्रहण करने में से पाप नहीं होता परंतु स्वाद की पुष्टि करने के लिए अपने मन मनमर्जी भोजन बना करके खाना वो हमारे लिए बंधन का हेतु होता है कि इसी प्रकार से जो है तृष्णा को भी जो है क्षुधा को भी भूखी व्याधि है इसी प्रकार जब भी कई काम आग्नि प्रयुक्त तो होता है कुछ तो को पकड़ता है ठीक है वो वो व्याधि का वो दवाई है परन्तु वो जो हमारे लिए सुख का हेतु है हम उल्टा बुद्धि कर लेते और फिर जो है उसमें हम बंध जाते हैं वही हमारे लिए बंधन का हेतु इसलिए ये व्याधे प्रतिकार अंश ये तो व्याधि का प्रतिकार है भूख प्यास एक व्याधि है काम एक व्याधि है ये व्याधि का प्रतिकार है तो दवाई को हम हमेशा खाने का इच्छा नहीं करेंगे व्याधि का प्रतिकार है व्याधि के दवाई के रूप में उस खा लिया छोटे तो बच्चे को क्या होता है कि वो जो शुगर कोटेड पिल देते हैं वो मीठा लगता है तो ये हमारा व्याधि का बीमारी का दवाई नहीं सोचता वो कि हमारी हमारी की है है है और इस प्रकार से वो है, उस विषय में जो मतलब मनुष्य हम विवेकशील होते हुए भी जो हम अविवेकी की तरह काम करते हैं इसलिए ये विषय वसना को त्याग करना जो अनिवार्य जरूर है क्योंकि वो भी रूप है वो हमारे तो तो जा, पान भूख लगते हैं तो अब कोई किस मिल जाता है अच्छा भोजन खा करके उसको भूख को मिटाता है तो काम प्रदीप्त होने पर कोई स्त्री को आलिंगन करके उसको मिटाते है ये सब जो है तो तो रूपी सुख बैद, का दवाई है है है किंतु अज्ञानी जो है उसको जो उसको साधन मान लेते हैं सुख तो का ज्ञान होता है यही हमारे संसार बंधन के लिए ठीक तो है और यही तक रखने हमारे आर बनाने के लिए ओ,